दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आधीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजा भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया अर्जुन ने देवदत्त दत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौड़ नामक भयंकर शंख बजाया राजन उनके राजा युधिष्ठ ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुखोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाये महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्यूम विराट अजय सात्य की द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाये इन विभिन्न शंखों की धनी कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दाय करती हुई धुतुराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उदित हुआ हे राजन धुतुराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण ऐसी ये वचन कहे अर्जुन ने कहा हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले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 मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगते खड़े हो रहे हैं मेरा गांडी मेरे हाँ से सरक रहा भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है हे मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न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 तो हम पर पाप चढ़ेगा अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धितष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें हे लक्ष्मीपति कृष्ण इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुम्बियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं हे जनार्दन यद्यपि लोक से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से करने में कोई दोष नहीं देखते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 अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय परिवार के लिए तथा परिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं